चंद्र की सोते हनुमान की लो सदान की जय संख्या 29 के बाद जन बती बल करी सुन तो मन बचन मान परिहर दसमुखमयन बस आय अस विचार रघुवीर पठाय बार बार यस कहला नहीं गजार जसु बधिष काला मन महु सम विवचन प्रभु के रे स्वयं कठोर वचन सठ तेरे कर्म कर मुख भंजन तोरा लय जात्यू सी ती बर जोरा जो जानू तब बल अदम सुरारी।, सुरारी सुनी हरियाणी पर, पर नारी तैने पति गर्व बहूता मैं रघुपति सेवक कर दूता सौन राम अपमान ही डर तो खत कौतुक करू पटक महीसेन हती चौपट कर समेत सख सुत ल जाऊ सुतही जाऊ दिया चंद्र की है, पवन मान की, है, भाई सर संतन की है। करें फिर रावण की सभा अंगद और रावण का संवाद अंगद जो है वो रावण को बार बार भगवान की महिमा सुनाते हैं, उनके शक्ति सामर्थ्य का वर्णन करते हैं, और रामा अपने अहंकार का वर्णन करता है अपने पौरुष का वर्णन करता है शारीरिक शक्ति का रावण जो है वो हो, इतना जी चर्चा हुई इसे धीरे धीरे हुए रावण के व्यक्तित्व का रूप स्पष्ट होता जा रहा है ये बताना भी आवश्यकता था कि रावण नाम तो सबने सुना है कि एक रावण था रावण था लेकिन रावण था क्या कैसा था उसको कम ही लोग जानते हैं परमार्थ के रूप में तो रावण जो हम लोगों का प्रतीक है लेकिन लौकिक दृष्टि से भी देखें तो रावण भौतिकवादी घोर भौतिकवादी या देहवादी पक्ष का समर्थक है वो तो देहाभिमानी है समझता है कि शरीर ही सब कुछ है और शरीर की शक्ति ही सब कुछ है और शारीरिक और इंद्री सुख ही सब कुछ है बस ये धारणा उसकी है।, तो जो है वो ये भी देखते हैं कि रावण जो है वो तप भी करता है जिसका तप जो आवाईदिक है वो अवैदिक है अवैदिक अवैदिक माने वेद विरुद्ध वेद या अपने शास्त्र हैं वे भी तप का उपासना का ज्ञान का इनका सबका समर्थन करते हैं लेकिन रावण जिस प्रकार का तप करता है वो एक प्रकार से बामपंथी तप कहा जा सकता है बामपंथ। दो प्रकार के अपने अध्यात्म शास्त्र में आध्यात्मिक जीवन में दो प्रकार की चर्चाएं आती हैं एक दक्षिण पंथ एक वाम पंथ वैद वेद शास्त्र इत्यादि हैं जो है वो हो दक्षिण पंथ है और इसके विरुद्ध इन सिद्धांतों के वृद्ध सिद्धांत को अपना करके व्यक्ति अपनी शक्तियों को जागृत करता है बल को बहाता है और लौकिक सुख में प्रवृत्त होता है तो वो उसका तप जो है वो हो वामपंथी तप है तांत्रिक इत्यादि इसी प्रकार की है कौल जो है वो एक संप्रदाय चला वो भी इसी प्रकार का है ये, ये लोग जो है वो मांस मदरा इत्यादि का सेवन करने वाले और इन्हीं के द्वारा भैरव की पूजा करने वाले महाभैरव कालभैरव इनकी पूजा करने वाले इनका कुन और तप सब उग्र है उग्र रूप भैरव या देवियों में काली देवी उग्र रूप काली देवी उनकी पूजा करने वाले और उनकी पूजा करने के साधन भी इनके सब वही मांस आदि के द्वारा मदरा इत्यादि के द्वारा पूजन करने वाले रावण जो है अपना जब पूजा करता है या यज्ञ करता है तो उसमें अपने सिर होम देता है तो सिर में तो मांस है हड्डी है मज्जा है यही होम देता है तो वो समझता है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया ये। और ये ये तामसी यज्ञ है यज्ञ भी दिखाई दे यज्ञ कर रहा है रावण तो लेकिन तामसी यज्ञ है की मांसादी हवन किए जाए ऐसा ये है रावण है इसलिए एक बात ये भी देखते हैं अपने समाज में चर्चा इस प्रकार की है रामायण में तो नहीं बोला तुलसीदास जी ने लेकिन रामण को वेदों का भी ज्ञान है और वेदों के ऊपर उसने भाष्य भी लिखा है लेकिन उसका वेद राम भाष्य जो है वो वो भी वामपंथी इंटरप्रिटेशन है वो दक्षिणपंथी जैसे शंकराचार्य इत्यादि का इंटरप्रिटेशन है उस प्रकार से नहीं है व्यास जी ने जिस प्रकार से वेदों को देखा उस प्रकार से नहीं है उसका बिल्कुल विपरीत रूप में रावण ने देखा और उसके प्रभाष्य भी लिखा उसके रावण ज्योतिष वगैरह का भी ज्ञान है उसके ऊपर भी उसके ग्रंथ है उसी के नाम से प्रसिद्ध हैं जो भी रहा वो रावण उसके नाम से ग्रंथ इस प्रकार के प्रसिद्ध हैं। इससे ये मालूम होता है कि रावण विद्वान है लेकिन उसकी ऐसे पाइबर्टिक इंटेलेक्ट जिसे कहते हैं इस प्रकार का है ये विपरीत बुद्धि का है और अपनी बुद्धि का जो प्रयोग करता है वो परंपरागत जिस प्रकार से जीवन का विधान है उस प्रकार से नहीं करता उल्टे ढंग से करता है एक प्रकार से देखें तो ये है राम रावण युद्ध परमार्थ की दृष्टि भले ही कहें परमात्मा और मोह का युद्ध है लेकिन लौकिक दृष्टि देखें तो भगवान राम का और रावण का युद्ध जो है हो, हो दक्षिण पंथ मान वेद मत और मत के विरुद्ध जो वामपंथ है उनके दोनों के बीच में संघर्ष है वाम पंथ को स्वीकार नहीं किया यद्यपि तुलसीदास जी ने जितने भी अपने वैदिक मार्ग जितने हैं उनमें किसी का खंडन नहीं किया सभी को उन्होंने स्वीकार किया नाना प्रकार की उपासनाएं नाना प्रकार के शुभ कर्म इत्यादि है निष्ठान कर्मी योग इत्यादि भी है इन सब समर्थन तुलसीदास जी ने किया नाना प्रकार के देवता हैं, उनकी भी सभी उपासना है उनका भी समर्थन किया लेकिन जो ये वामपंथी लोग हैं इनका तो राशि ने भी समर्थन नहीं किया जिन्हें पत्रकारचार्य में ऐसे पर मिलते हैं जहाँ पर उन्होंने घोर खंडन किया है वाम का बड़ी तीव्रता के साथ में ये वाम पंथ निक्त के कल्याण के लिए है और न समाज के हित के लिए है ये भ्रांति फैलाने वाला है और लोगों की बुद्धि को विकृत करने वाला है इसके द्वारा भले ही लोग हैं कुछ काल के लिए भौतिक शक्तियां जागृत कर लें और अन्य लोगों को डरा धमका करके अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध कर लें और उसके कारण से लौकिक सुख और आदर सत्कार भी उनको प्राप्त हो जाए लेकिन ये है कोई स्थायी व्यक्ति के विकास का मार्ग नहीं है इसलिए रावण को ठीक समझना चाहिए यहाँ तक धीरे धीरे करके जैसे कि देखते आते हैं वहाँ से समझ आनी चाहिए रावण का स्वभाव किस प्रकार का है किस पक्ष का यह समर्थन करने वाला है रावण को जो अपनी शक्ति है मसल पावर जो उसकी है उसको बहुत बड़ा स्थान देता है तो कहता मैंने अपने कैलाश पर्वत को उठा लिया कहीं कहता मैंने अपने सिर को काट काट करके हवन कर दिया तो कहते हैं ये सब प्रकार के कार्य कोई जो है ये महान नहीं है ये सब सिर काटना इत्यादि तो जादूगर भी कर लेते हैं और पर्वत पर्वत को उठा लेना बहुत भारी भार उठा लेना ये भी शरीर में ज्यादा ताकत होती तो जितनी ताकत शरीर में होगी उतना भारी भार उठा लेगा लेकिन शरीर सब कुछ नहीं है शरीर से शरीर की शक्ति तो निर्भर है जीव के ऊपर जो जीव शरीर में जब तक है तब तक शरीर में शर सब शक्ति है अगर किसी व्यक्ति को दिखाई दे कि मैं एक हाथ से मन भर उठा लेता हूँ या एक हाथ से मैं जो है वो एक, एक कुंटल भर 100 किलो उठा लेता हूँ तो ये सब शक्ति शरीर में तभी तक है जब तक जीव है तक जीव तो, तो शरीर कितना वजन उठा लेगा वही पता लग जाता है कि शरीर में जो है वो हो शरीर की ताकत कुछ ताकत नहीं है वो तो जीव जब तक बात करता तभी तक शरीर में ताकत है और जीव जो है स्वयं अपने आप से कुछ नहीं है वो परमात्मा का ही प्रतिबिंब है परमात्मा का ही जो है वह अंत कारकाशित होने वाला जो चैतन्य है वही वो जीव है तो जीव भी सब कुछ नहीं है जीव भी परमात्मा पर निर्भर है जैसे सूर्य के ऊपर जन्मे पड़ते पर हुए प्रतिबिंब सूर्य के ऊपर निर्भर करते हैं ऐसे जीव भी परमात्मा पर निर्भर करता है उसकी अपनी सत्ता क्या आएगी इसलिए अंततः परमात्मा ही सर्वोपरि है वही सर्वशक्तिमान है ये वैदिक मत है लेकिन जिन लोगों की बुद्धि बहिर्मुखी है और बुद्धि के नाम से बहुत चतुर हैं, दंड खंड भी खूब कर लेते हैं धोखाधड़ी भी बहुत कर लेते हैं मारकाट भी बहुत कर लेते हैं ऐसे लोग दुनिया में भले ही अन्य लोगों की दृष्टि में श्रेष्ठ दिखाई दे लेकिन अध्यात्म विद्या की दृष्टि से पर अपने शास्त्रों के अनुसार ये व्यक्ति बहुत ही निम्न स्तर के है देहाभिमान करके रह करके व्यक्ति और वेद वृद्ध आचरण करने वाला व्यक्ति अधम व्यक्ति है वो सबसे निकृष्ट कोटि का व्यक्ति है ये शास्त्र समझाना चाहते हैं बताना चाहते हैं, शास्त्र यही है और तर्क के द्वारा देखेंगे विचार कर सके तो तर्क यही सिद्ध करेगा जो हमारा वैदिक मत है वही तर्क द्वारा सिद्ध होने वाला भी वही है वैदिक मत में तर्क के दोष नहीं मिलते माने कॉन्ट्रेडिक्शन नहीं मिलेंगे और अगर हम वैदिक मत को छोड़ करके कोई अन्य मत अपनाते हैं तो उसमें कॉन्ट्रेडिक्शन मिलते हैं कॉन्ट्रेडिक्शन जहां मिलेंगे इसके मन तर्कसंगत नहीं है तर्क संगत नहीं है इसके माने क्या हुआ कि माना छोटी बुद्धि के लोगों की ऐसी धारणाएं हैं मान्यताएं हैं जो थोड़ी काम करती दिखाई देती हैं, थोड़ी दूर तक और उसके बाद में वो फिजल आउट हो जाती है उनमें कोई आगे बढ़ने की सामर्थ्य में नहीं रह जाते तो इस प्रकार से देखेंगे इस रावण को समझने की कोशिश करें कि रावण क्या है उसके लिए अंदर जो है वो हो अब रावण को जो कठोरता से व्यवहार आ है उग्रता बढ़ती है तीव्रता है दोनों के कथन में अब अंगद जो है रावण को ज्यादा डांटता है अब जनपद बढ़ाव खड़ कर रही कि रेजुस्त अब ज्यादा बात बढ़ाने की जरूरत नहीं मैंने अंदर को जो कुछ कहना था वो रावण से कह दिया एक बार फिर संक्षेप में उस बात को कहने के लिए मैंने जैसे कंफ्यूजन पर आ जाए तो निर्णय की बात कहनी हो तो अंगद एक बार कहते हैं कि देखो बहुत बात बढ़ाने की बात नहीं जो कुछ हमने बात कही उसकी सार बात यह है सुनम बचन मान्य पर रह रही तुम अपना अभिमान छोड़ो और जो मैं बताता हूं उस बात को तुम सुन लो का अभिमान क्या कि मेरे शारीरिक शक्ति इतनी और मेरा भाई जो है वो कुंभकर्ण इतना शक्तशाली और मेरा पुत्र इंद्रजीत इतना शक्तशाली तो ये शक्तशाली शक्तशाली शारीरिक शक्तियों की बातें तुम करने वाले ये सब जो है ये है तुम्हारा झूठा अभिमान सब है दस मुख मई न बस इत आयु ने जो ये कहा था कि तुम्हारे तुम्हारा मालिक तुम्हारा स्वामी इतना दुर्बल है कि वो बार बार दूत भेजता है और तो संधि करना चाहता है शत्रु के साथ प्रेम दिखाता है तो इसकी उसकी दुर्बलता का लक्षण है तो उसके उत्तर में अंगद कहते हैं कि दसमुख में बस इथी आय बस इी मैंने दूत तो देखो मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं दूत बन करके आया हूँ इसको मत समझो ये अश विचार रघुवीर पठाये हूँ भगवान ने जो श्री जी ने भेजा है वो उनका विचार दूसरा ही है इसलिए उन्होंने भेजा है तुम समझते हो कि वो कमजोर है इसलिए संध करने के लिए बार बार दूत भेजते हैं ऐसी बात नहीं है ऐसा दूत मैं नहीं हूँ जो हमारा स्वामी दुर्बल हो और तुमको शक्तिशाली मान करके तुमसे संध करना चाहता हो उन्होंने भगवान राम ने जो हमको भेजा है भेजा दूध बना करके है लेकिन पैसा दूत बना करके भेजा है वो ये कि बार बार असि कृपाला वो भगवान जो है बार बार ये कहते हैं वो कृपाल हैं। माने सामर्थ्यवान तो तुमसे अधिक है लेकिन फिर भी उनके साथ कृपा है तो भगवान में देखो दो दे बात है शक्तिशाली भी है कृपाल भी हैं दुनिया में जो शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं उनमें कृपापन हो जाते हैं कृपा का भाव उदारता का भाव शक्तशाली व्यक्तियों में कम हो जाता है लेकिन जिनमें आध्यात्मिक चेतना है परमात्म शक्ति इनके आई है परमात्मा का कुछ प्रकाश है वे लोग शक्तिशाली भी होते हैं और साथ साथ उदार भी होते हैं कृपाल भी होते हैं कृपा भाव में आता है <clears throat> दूसरे लोग कृपाल होते हैं प्राय संसार में देखा जाता दया करते हैं वो कमजोर होते हैं कर देते हैं कृपा कर देते हैं ऐसे होते हैं तो उनमें शक्की नहीं होती है लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि यह कहती है कि व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए जैसे भगवान राम शक्तिशाली भी हो और उसके साथ साथ कृपाल भी हो कृपा भाव रखते तो कहते हैं कि बार बार अस कह कृपाला नहीं गजार जस गभे सर काला के, के माने है गज का अरिवन सिंह जो सिंह हाथियों को भी मार डालता है उनको भी आक्रमण करे तो उनका भी शिकार कर लेता है वो सरकाल सियारियार के ऊपर हमला करे और सियार को मार डाले तो ये कोई सिंह की मानता नहीं है तो ये दिखाने के लिए कि भगवान श्री राम जी सर्वसमर्थ हैं, और तुम तो अत्यंत दुर्बल हो तुम्हें शक्ति ही क्या है तुमको मार डालने के लिए वो बिल्कुल समर्थ है लेकिन फिर भी इसमें भगवान का कोई यश नहीं होता तुमको मारने में इसलिए तुम्हारे ऊपर कृपा करते हैं ऐसे है कि वो दुर्बल है संधि करना चाहते हैं वो इतने शक्तिशाली हैं और उनके साथ भी है इसलिए तुमको बार बार कहते हैं कि तुम्हारा क्यों विनाश हो तुम्हारी क्यों हानि हो तो ये दया भाव उनका है नहीं तो तुमको मारने के लिए तो जरा देर नहीं लगे कि तुम तो मारी देंगे तुमको तुम तो बच नहीं सकते उनके हाथों से तो कहते हैं मन मुझे बचन प्रभु के रे इसलिए भगवान जो कहते हैं उस भाव से तुम देखो जो दूध बनाकर के हमको भेजा है हम संदेश लेकर के आए हैं तो किस भाव से आए हैं इस भाव को विचार करके तुम देखो पहले अपने मन में लाओ कि तुमने कोई शक्ति नहीं है इस बात को समझो कि भगवान राम में ही सारी शक्ति है और वे तुम तुम्हारे ऊपर सही रास्ते पर तुमको लाने के लिए तुम्हें कृपा कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर फिर विचार करो ऐसे ध्यान रखकर तो सही कठोर वचन सट कहते हैं कि हमने भगवान श्री राम जी की बात समझ करके तुम्हारे हमने कठोर वचन सहे अब देखो दूसरा पॉइंट आता है ये कहते हैं कि मन मन समुझ वचन प्रभु के रे भगवान ने जो कुछ हमसे कहा है उसकी बात को हम ध्यान में रखते हैं प्रभु के वचन क्या है अब यहाँ स्पष्ट नहीं किया है लेकिन पूर्व बातों को ध्यान में रखे तो भगवान राम ने सुग्रीव के सामने ये प्रतिज्ञा की थी कि जिसने सीता का वध किया होगा मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा उसे मार दूंगा तो इसके माने ये भगवान की प्रतिज्ञा है भगवान राम की कि वही रावण को मारेंगे अगर ये प्रतिज्ञा भगवान राम ने न की होती तो दूसरी बात थी तब तो फिर कोई भी मार सकता था लेकिन अब रावण को हनुमान जी भी इसलिए छोड़े हुए हैं क्योंकि भगवान राम के द्वारा वो मारा जाए अंगज भी कहते हैं कि मैं भी तुमको इसलिए छोड़े हुए हूं क्योंकि भगवान राम ही तुमको मारे क्यों उनकी प्रतिज्ञा पूरी होनी तुमकी प्रतिज्ञा रह जाएगी ऐसा नहीं है कि वो हम कमजोर हैं अरे तो हम तो उनके दूत हैं तो उनकी, उनकी शक्ति हमारे अंदर भी है और इतनी शक्ति है कि तुम्हारे जैसे लोगों को मार देना हमारे लिए कुछ कठिन काम नहीं भगवान की तो बात ही क्या है लेकिन जब भगवान ने ही मारने की प्रतिज्ञा की हुई है तो हम तुमको नहीं मार सकते ऐसे लंका पार करने लगे जब हनुमान जी पर्वताकार शरीर उनका हो गया और छलांग लगाने के हुए तब हनुमान जी ने जानमान से पूछा कि आप जरा हमको सही सही बात बताना है तो कि मुझे क्या करना है अब मैं अब मुझमें इतनी शक्ति लग रही है कि मैं समुद्र पार करके लंका में तो पहुंच जाऊंगा लेकिन कहो तो लंका को खाड़ करके पानी में डूब दें साथ तुम्हारे जितना पर्वत और लंका जितना समाप्त हो जाए और तो सीता जी को लेकर ऐसी हनुमान जी को लगेगी तो उन्होंने जामबान में कहा कि हनुमान जी ये सब नहीं करना है वो तो भगवान राम स्वयं आवेंगे युद्ध करेंगे उसके परिवार सहित सब रावण को मारेंगे ये सब भगवान की गोजा था फिर अन्य सब लोग भक्त लोग उनकी गायेंगे इसलिए ये कार्य भगवान का ही है उन्हीं के लिए रहने दो तुम तो केवल जाकर के उनका सीता जी कहाँ है उनका पता लगा करके ले आओ बस और कुछ काम नहीं तो वही अंगद भी उसी भाव को ध्यान में रखते हैं ये अंगद के सामने ही सब सा बात हुई थी जाग और हनुमान जी की तो अब पर फिर जो है अंगद जो है वो उसी भाव को लेकर के कहते हैं कि भगवान राम का हैं, कि मन में मोह समुझ वचन प्रभु तेरे भगवान के जो वचन है उनका स्मरण आता है मन में तो यही लगता है कि हम तुमको क्या करें तुमको मारे नहीं तुमको हमारा काम नहीं है कि तुमको हम मारे और सीता जी को ले जाए सहु कठोर वचन सब तेरे इसीलिए हम तुम्हारे कठोर वचनों को सहन करते रहे <kuh> अंदर कहते हैं कि हम तुम्हारे बचनों कठोर वचनों को इसलिए सहन नहीं कर रहे हैं की तुम ज्यादा शक्तिशाली हो मैं कमजोर इसलिए कि तुम्हारी जैसी तुमने तो कुछ शक्ति है ही नहीं अंदर तो दिखाई देता रहा है। कहते है, कहते है अगर नहीं तो अगर भगवान की वो बात होती तो क्या करता ना ही तो कर तोड़ा भंजन न तोड़ देना नहीं तो तुम्हारा मुख हम तोड़ देते और ले जाते हो सीता पर जोड़ा और सीता जी को जबरदस्ती ले जाते मैंने उनको यह था कि अगर अंदर जो है हनुमान के रावण के आक्रमण कर देते तो सबकी सभा में बैठे बैठे देखते देखते उनके को को तोड़ देते और तो भरकुश कर देते और रावण का कोई बल नहीं चलता जैसे हनुमान जी ने सारी नगर भर में आग लगा दी रावण का कोई बल नहीं चला ऐसे ही अंगज का कहना था कि हम तुम्हारा विनाश कर रहे हैं और सीता जी को जब ले जाए अब ये भी कहते हैं अंगज की देखो एक तो तुम्हारी ताकत को हम जानते हैं कि तुम सीता का हरण कर लाए तो कैसे हरण कर लाए जाने वाला देखो मैं शक्ति रहा है ताकत ही कितनी है तो सूने हरियाणी परनारी जब देखा के वहां कोई नहीं था न भगवान राम थे न लक्ष्मण थे कोई नहीं था अकेली सीता जी थे तब तुम उठा लेकिन मैं ऐसा नहीं कि सीता जी को मैं चुपचाप यहां से उठा ले जाऊं ऐसा नहीं मैं तुम्हारा मुंह तोड़ करके तुम सब लोगों को देखते देखते तुम कुछ नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते तुम्हारे देखते देखते सीता जी को ले जा सकता तो पता लगेगा कि हमारी शक्ति कितनी है तुम्हारी शक्ति कितनी है और अंदर कहते है ये शक्ति हमारी नहीं है आगे साफ कहते हैं कि तय निश्चर अतिगर्भ पति बहुता तुम पति हो और तुम्हें बड़ा गर्व है अपनी शक्ति का जब तुम्हें अपनी बड़ा शक्ति का गर्व है तब तो तुमने ये किया जी को चुपचाप चुरा कर के लाए और शक्ति का बड़ा भारी अपना अहंकार तो इतनी, शक्ति, इतनी शक्ति है लेकिन अपने आप के लिए अंगत कहते हैं मैं क्या हूं मैं रघुपत सेवक कर दूता मैं तो भगवान राम जी का दूत मात्र हूं लेकिन दूत मात्र होकर के भी मुझ में इतनी शक्ति है भगवान की शक्ति है मैं तुमको इस प्रकार तुम्हारा मुंह तोड़ करके सीता जी को ले जा सकता था जॉन राम अपमान डर हूं तो कहते हैं यदि भगवान श्री राम जी के अपमान को मुझे डर न हो मैंने ऐसा करने में कि अगर हम सीता जी को ले जाते हैं इस प्रकार से तुम्हारा मुंह तोड़ देते हैं तो इसमें भगवान श्री राम जी का अपमान अपमान किया फिर उसी बात का स्मरण करें कि भगवान ने जो प्रतिज्ञा की है कि मैं रावण को मारूंगा तो उस प्रतिज्ञा को पूरा न कर सकने कारण उनका अपमान होता है इसलिए कहते हैं जब न राम अपमान नहीं और तुम तो देख तो अस कौतुक कर हूँ तो तुम्हारे देखते देखते मैं तुम्हारे देखते हुए तमाशा कर सकता हूँ तुम्हारे सामने तो, ही देखा, तो मैं तुम देखते रह जाओगे और अस कौतुक कर करूं क्या कौतुक करो कौतुक मनी खेर हमारे लिए हमारे लिए कोई बहुत बड़े परिश्रम की बात नहीं है इस आधारण सी बात है वो क्या करे तो ही तो ही मही तो मैं तो हम उठा करके पृथ्वी में पटक दें इतनी शक्ति और सेना हती और तुम्हारी जितनी सेना है उसके सबको विध्वंस कर रहे हैं मार दे हैं। और चौपट कर गांव और तुम्हारी सारी लंका जो है उसको सबको सबको ध्वस्त करके मिट्टी में मिला दे सबके सबको सारे जितने भवन तुम्हारे हैं और जितने बगीचे सब धूल में दिखाई दे तुम्हें सब विध्वंस करते हैं तुम्हारे इतनी शक्ति हमें है और इसके रावण की लंका नगरी को जो नगर है महानगर है उसको गांव कहता है अरे तुम्हारा ये नगर नगर कुछ नहीं तो गांव है के चौपट करता वो गांव तुम्हारे इस गांव को चौपट कर अब देखो किसी की जब देखता है कोई व्यक्ति तो हर व्यक्ति को एक शन दिखाई देता अब अंदर को बड़ा भारी नगर जो है वो सोनी की लंका उसको एक गाँव दिखाई देता है बलवान व्यक्ति को उसके सामने ये कुछ नहीं तब जब जो समेत सठ है और फिर कहते हैं उसके ये सारा कार्य करने के बाद फिर जनक स्वता ही ले जाओ मैं जनक स्वता सीताजी को मैं यहाँ लंका से ले जाऊ और सीता जी को अकेले में ले जाए सीता जी को ले जाए तुम्हारे रनिवास की जितनी और रानिया फानिया जितनी और उन सब स्त्रियां सबको ले जाए सबको हाथ ले जाए सबको ले करके और सबको सीता जी को कहे उनसे मंदोदरी याद से कि सीता जी को आगे करके तुम सब लोग चलो और जाकर के इनको भगवान श्री राम जी को समर्पित करो चल करके सीता जी को भगवान श्री राम जी को समर्पित कर दो और तुम सब भगवान की सेवा करो चल करके इस प्रकार से मैं हम सबको कर दो इतनी सामर्थ समझ में अंगद कहता आगे चलो उसका कहना आइए अंगत अपने बोली जा रहा आगे के जो बस करूं तदतन बड़ाई बधे नहीं कछु मनुषाई कौल काम बस कृपन विमूढ़ा अति दरिद्र सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुति सत विरोधी तन पोषक निंदक खानी जीवत सब सब चौदह प्राणी अस विचारथलदी तो अब जन उपजावसी मोही सुन सकोप कहने स्वर न था अगर दसम दसमी जतहा था रे कपि अधम मरण अब बचासी छोटे बदन बाप बड़तासी कट जल पसी जल कपी बल कपिबलता जाके प्रताप बुध तेज ना के अगुन अमान जानते ही दीन पिता बनवास दुख रुजुवती बिरा पुन सिद्धिन मम्रास दिन ताकी। दीन ताकी। दीन ताकी। दीन के बल कर गर्भ तो ही ऐसे मनुजयने सातर दिवस निशी मूल समुझितिटेक श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय